Nar Nar Nar श्रमे कर्म विव्रतवास कनक वै जयती मला र विषदेतकी सच्चिदनंदय विश्वत्पत सपत्रय विनाशय नमः षा वय नुम इंत्रमुतेशयर विरहका तुह पुत्रे तमय तया तरव sarva bhutah ridayam muniman toshmi परम पूज्य प्रतस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री श्रीचरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज श्रद्धे स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज पूज्य संतवृंद आदरणीय श्री डालमिया जी जनजनवाला जी भाई जी अशोक पाल जी समुपस्थित भगवत कथा कथानुरागी सज्जनों हम सभी लोग पुनः भगवान बाल कृष्ण की जो दिव्य बाल लीला है सखरस प्रधान अनेक जन्म की साधना के बाद जिन ग्वाल बालों को भगवान के साथ इस मधुर लीला का सुअवसर प्राप्त हुआ है भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठ करके यमुना जी के पावन पुलिन पर जहाँ पर सुंदर मधुर शीतल और शुद्ध यमुना जी का जल है जहाँ पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं जहाँ पर कमल खिले हुए हैं सुंदर प्रकृति ने मानो भगवान की सेवा करने का उद्देश्य बना लिया है ऐसे सुंदर वातावरण में जहां भगवान आते हैं प्रकृति तो उनकी सेविका है ना संत जाते हैं वहां प्रकृति सेवा करने लग जाती है फिर भगवान आवे तब तो कहना ही क्या है प्रकृति उनके सेवा में है ग्वाल बाल सब बैठे हुए है लेकिन उनके जो वन भोज की विधा है तो थोड़ा जो एक सभ्य समाज की विधा है थोड़ा उससे हटके है क्योंकि बच्चे भगवान की अवस्था पाँच वर्ष की है बाल कृष्ण की और ग्वाल बाल भी लगभग उन्हीं की अवस्था के समान ही है दोनों हाथों से खा रहे हैं और सभी लोग मंडलाकार बैठे हुए हैं और जिसका बाल बालभोग ज्यादा अच्छा दिखाई देता है वो अपना तो खाता ही है उसका भी उठा के बिना पूछे खा लेता है और इस अवतार की यही सबसे बड़ी विलक्षणता है कृष्णा अवतार की श्री राम अवतार में अगर भगवान श्री राम बिना पूछे कभी किसी की वस्तु लेते ही नहीं थे तो कृष्णा अवतार में भगवान कृष्ण कभी किसी से पूछते ही नहीं थे ये <laughs> दोनों बिल्कुल है वही भगवान का अवतार है और वहाँ भगवान श्री राम के आता है पुष्प वाटिका में वर्णन कि जब वो पुष्प चयन करने भी जाते हैं विश्वामित्र जी के पूजन के लिए तो वहाँ पर लिखा है चौंधीसी चितई पूँछ मालीगण भगवान श्री राम चारों तरफ देखते हैं कि इस बगीचे का माली मिल जाए तो उसे पूछ करके फिर हम पुष्प चयन करें गुरुदेव के लिए तो पूज राम किंकर जी महाराज कहते हैं कि चौहदी सी ये तो दोनों अवतारों में कॉमन है चारों तरफ श्री राम भी देखते हैं और चारों तरफ श्री कृष्ण भी देखते हैं। लेकिन उद्देश्य में दोनों में फर्क है श्री राम चारों तरफ इसलिए देखते हैं कि कोई मिल जाए तो पूछ के सामान लिया जाए और श्री कृष्ण इसलिए देखते हैं कि कोई देखना रहा हो तो उठा लिया जाए क्या भगवान की विलक्षण लीला है हाँ, वही अवतार एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरे लीला पुरुषोत्तम है तो यहां पर उनकी जो लीला है इसलिए चंद्रवंश में थोड़ा मर्यादा से हटकर आनंद प्रधान अवतार श्री कृष्ण का है और शत और चित्त प्रधान अवतार भगवान श्री राम का है इसलिए भगवान कृष्ण सच बोलते हैं तो भी आनंद के लिए और कभी झूठ बोलते हैं तो भी आनंद के लिए वो तो किसी को तकलीफ देने के लिए कभी नहीं कुछ करते आनंद के लिए गोपियों का माखन चोरी करते हैं तो गोपियों को तकलीफ देने के लिए नहीं गोपियों के आनंद के लिए आनंद प्रधान अवतार भगवान कृष्ण का तो अगर वो बड़ी सभ्यता से बनभोज करते तो, तो सभी करते उसमें रस कैसे आता एक दूसरे का छीन के खा रहे हैं उठा के खा जा रहे हैं और वहाँ कोई वो जो मर्यादा वैदिक मर्यादा वो खैर अभी मानवीय दृष्टि से भी विचार करे तो उतनी अवस्था भी भगवान कृष्ण की है नहीं जहाँ से मर्यादाओं का प्रारंभ होता है पांच वर्ष की अवस्था में कोई मर्यादा नहीं लागू होती <coughs> ये जब देखा ब्रह्मा जी ने हा? तो ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे को तो मालूम था कि भगवान के अवतार हैं और भगवान का अवतार होता है धर्म की स्थापना के लिए लेकिन ये स्वयं ही ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लोगों के जीवन में आचरण में फर्क पड़ जाएगा तो ये भगवान है कि भगवान नहीं है ये ब्रह्मा जी को संदेह हो गया इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए भगवान की लीलाओं में और किसी महापुरुष की घटनाओं में हाँ। महापुरुष क्या करते हैं ये बहुत हाँ, गूढ़ साधक होगा तो ही समझ पाएगा नहीं तो जब तक महापुरुष नहीं समझाएगा तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा हाँ भागवत में एक श्लोक लिखा है ईश्वराणाम बचह सत्यम तथाइवा चरितम क्वचित जो पुरुष पुरुष समर्थ पुरुष होते हैं ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं समर्थ पुरुष हैं उनकी आज्ञा का पालन करो उनके आचरण का अनुकरण उतना ही करो जितनी उनकी आज्ञा हो पूरा आचरण का अनुकरण नहीं कर सकते हो संभव ही नहीं है और किस उद्देश्य से क्या करते हैं वो आप समझ भी नहीं सकोगे जब तक वहां तक नहीं पहुँचोगे तो पूजी आनंद महिमा का दृष्टान्त मेरे को याद आ जाता है बम्बई में एक बार कोई भक्त बहुत कई बार कहा होगा कि आप हमारे घर पधारें, हैं और, और नहीं जा पा रही थी और प्राय गृहस्थों के घर जाती भी नहीं थी एक शाह परिवार है बंबई में अभी भी है मफतलाल गुप से संबंधित तो है माँ का भक्त है तो उन्होंने माँ के लिए अलग एक बंगला बनाया था जिसमें कोई रहता नहीं था ग्रिया के लिए बनाया था वहा माँ रहने लग गई तो जो दूसरे सज्जन थे उन्होंने कहा माँ तो हमको लगता है आप बे पैसे वालों का ही ज्यादा ध्यान रखती है तो उसकी नजर लेकिन माँ को इससे गुस्सा नहीं आया जो महापुरुष है जानते हैं उन्होंने क्या कहा कितना सुंदर जवाब होता है महापुरुषों का उन्होंने कहा पिताजी जहाँ तुम बैठे हो ना वहां से ऐसा ही दिखाई देता है जैसा तुम कह रहे हो तुम्हारा जो स्तर है तुम्हारा जो लेवल है वहां से कोई देखेगा तो ऐसा ही दिखाई देगा जो तुम बहुत रहे हो जैसा तुम्हारा चश्मा लगा है वैसा तुमको दिखाई देगा उन्होंने बिल्कुल सफाई नहीं दी कि मैं पैसे वालों के यहाँ जाती हूँ या गरीब के यहाँ नहीं जाती हूँ कुछ नहीं कहा बोले तुम्हारा लेवल है तो इसलिए भगवान कृष्ण ऐसी लीला करते हैं कि हमारी आपकी तो बात छोड़ दीजिए आज अगर कृष्ण भगवान के पीछे बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी कटाक्षेप करते हैं कभी कभी जस्टिस लोग भी आक्षेप कर देते हैं तो वो दया के पात्र हैं। वो समझते नहीं हैं कि वो क्या कह रहे हैं अगर ब्रह्मा जी को मोह हो सकता है तो आज के बुद्धिजीवी किस गणना में आते हैं ब्रह्मा जी जिन्होंने सारे शास्त्रों का उपदेश किया है भागवत का उपदेश किया है भगवान ने जिनको ज्ञान का उपदेश किया था वो तो ब्रह्मा जी अगर भगवान की लीलाओं को देख के मोहित हो जाते हैं तो आज का व्यक्ति हो जाए को तो कोई आश्चर्य नहीं ब्रह्मा जी की लीला को देख के मोहित हो गए ये अपने कृष्ण भगवान की लीला को देख के ब्रह्मा जी और निर्णय कर लिया क्या अम्भो जन्म जनित तदंतर्गतों मायार्भक चतुर दृष्ट मन जो महित मन तद्व हाँ वत्सानितो वत्सपान ब्रह्माजी ने निर्णय किया कि अब तो परीक्षा करके रहूंगा कि यह भगवान है या मनुष्य का बालक है भगवान है तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? और भगवान नहीं है तो ये मेरे को भ्रम कैसे हो गया कि भगवान ब्रह्माजी तो स्तुति करने गए थे ना पांच साल ही तो हुए अभी भगवान को पांच साल हुए ब्रह्मा स्तुति करने गए थे कारागृह में ब्रह्मा जी गए थे शंकर जी गए थे उनको मालूम था अवतार लेके गोकुल गए हैं वही भगवान है लेकिन पांच साल में अवतार काल में ही ब्रह्मा जी नहीं पहचान पा रहे यही भगवान की विलक्षण अघटित घटना पटीसी माया जिसको हम लोग बोलते हैं यही भगवान की माया है जिसका पार करना अत्यंत कठिन है बिना सदगुरु कृपा के ही बिना कृष्ण कृपा के बिना भगवत कृपा के ब्रह्मा जी ने निश्चय कर लिया और जानते हैं क्या किया इधर तो सब बाल भोग कर रहे ग्वाल बाल और भगवान मंडलाकार बैठे हैं, भगवान मध्य में बैठे हैं, चारों तरफ आ, हजारों की संख्या में ग्वाल बाल अब वहां पर लीला क्या हुई प्रत्येक ग्वाल बाल को यही अनुभव हो रहा है कि श्री कृष्ण का श्रीमुख हमारी तरफ ही है माने हमको ही देख रहे ये भगवान की महिमा है और यही एक महापुरुष की महिमा होती हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखण्डानंद जी महाराज के विषय में सबका एक ही अनुभव है अमीर हो गरीब हो विद्वान हो नासमझ हो सबका एक ही अनुभव है कि महाराज जी हमसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते थे अब जितने आज भी बहुत शिष्य है उनके आप किसी से पूछ लीजिए सब ये कहते हैं सबसे ज्यादा प्रेम महाराज जी हम ही से करते थे हाँ ईश्वर या ईश्वर प्राप्त महापुरुष में ही संभव होता है तभी तो देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में लिखा है तस्में सज्जने भेदा भावात भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष में अभेद होते हैं बहुत सारे लक्षण मिलते होते हैं जो भगवान का स्वभाव तो एक महापुरुष का स्वभाव तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ऐसा लीला कर रहे हैं। लीला शक्ति के द्वारा प्रत्येक ग्वाल बाल को लग रहा है कि भगवान हमारे तरफ ही मुख करके बैठे हैं और हमारे साथ ही बाल भोग कर रहे सब हैं। सब आनंदित है क्यों अगर किसी की तरफ पीठ करके बैठ जाते तो आप कल्पना करिए क्या वो मंडलाकार परिधि बनी रहती कि ग्वाल बाल उठ के सब सामने आ जाते क्या करते अगर उनको ये लगता की कि श्री कृष्ण का मुख्य इधर है, हमारी तरफ तो पीठ है तो जो पीठे पीछे बैठे थे ग्वाल बाल अनुशासित रहते हैं कि अनुशासन छोड़ के सामने आ जाते क्या करते अनुशासन तो राम जी के यहाँ था जहाँ बंदर भी अनुशासित रहते थे कृष्ण जी के अनुशासन नहीं था वहां तो उपद्रव ही ज्यादा था हमारा जो बंदरों के भी पूछ खींच देते थे गोलबाल इतने शरारती भगवान स्वयं शरारती और आज भी आप देखेंगे अयोध्या के बंदर शरारती नहीं वृंदावन के ज्यादा शरारती चश्मा निकालना देश के किसी तीर्थ के बंदरों को नहीं आता है आंख से चश्मा निकालना केवल ब्रज के बंदरों को आता है हाँ कहीं को नहीं आता तो आज भी महाराज बिल्कुल प्रत्यक्ष जो लोग बार बार वृंदावन जाते हैं मेरे को मालूम है वो दो चश्मे लेके जाते हो, जानते एक तो जाएगा ही एक तो निकलने वाला ही ऐसे ढंग से निकालते हैं। तो मैं कह रहा था अगर भगवान अगर एक ही तरफ लगता ग्वाल बालों को कि इधर को मुक्की है तो कोई पीछे बैठता ही नहीं सब सामने आ जाते घूम के लेकिन भगवान ने ऐसी लीला की हुई है प्रत्येक ग्वाल बाल को लग रहा है कि श्री कृष्ण हमारी तरफ ही देख रहे हैं हमारे साथ ही बाल भोग कर ले इसलिए सब मंडलाकार बैठे हुए बड़े प्रेम से बाल भोग चल रहा है ब्रह्मा जी को यही आश्चर्य ब्रह्मा जी ने क्या किया महाराज देखा बछड़ों को भगवान ने घास खाने के लिए छोड़ रखा था बछड़े घास खाते खाते थोड़ा दूर चले गए थे यमुना जी के किनारे किनारे और ब्रह्मा जी ने क्या किया बछड़ों को चुराया हाँ और यहाँ पर एक महापुरुष ने लिखा है बोले ब्रह्मा जी को चोरी की आदत कैसे पड़ गई ब्रह्मा जी को चोरी की आदत कैसे पड़ गई बोले चोर के राज्य में जाने से मन में चोरी की आदत आ गई <laughs> भाई जाग ठाकुर ही चोर है बुढ़िया बाबा जी कभी कभी कहते थे बोले जो ब्रज में आता है उसकी एक बार चोरी जरूर होती है जरूर होती है मान के ही चलना बोले क्यों बोल के यहाँ का राजा चोर है और कहता है एक बार चोरी होगी उससे नहीं डरेगा तो ये ब्रज का बास उसको मिलेगा वासमर तो ब्रह्मा जी के मन में चोरी की बात आश्चर्य होता है ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया और चुरा करके एक निर्जन गुफा में जाकर के अपनी माया से मोहित करके बेहोश करके बछड़ों को वहां पर चुला दिया अब इधर जब बाल भोग प्राय हो गया वाल वालों ने देखा कि बछड़े नहीं हैं। गाल वालों ने कहा कन्हैया बछड़े कहाँ गए काफी दूर तक पेड़ के ऊपर तमाल के वृक्ष में चढ़ के देखा बछड़े कहीं दिखाई नहीं दे रहे अब अगर कहीं हो तब तो दिखाई दे तो ब्रह्मा जी उठा के ले गए ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया आप बैठो और हम खोज के लाते कन्हैया समझ गए की सारे बछड़े एकदम से गायब हो जाए ये सामान्य घटना तो नहीं है लगता है इसमें कोई दुर्घटना है और भगवान ने अपने ग्वाल बालों की सुरक्षा के लिए ग्वाल बालों से कहा तुम लोग बाल भोग करो बछड़ो को लेके मैं आता हूँ यही भगवान का स्वभाव है जहाँ वो देखते हैं कि खतरा है वहाँ भक्त को पीछे कर देते हैं और स्वयं आगे हो जाते हैं ये भगवान का स्वभाव है ये सतपुरुष का स्वभाव होता है और जो चालाक व्यक्ति होता है जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ स्वयं आगे रहेगा और जहाँ देखेगा कुछ गड़बड़ होने वाला है हाँ ये तो आपके लिए ये काम ज्यादा अच्छा है आ, आप आगे हो जाओ बहुत चालाक लोग होते हैं हमारे तो भगवान ने कहा आप लोग बैठिए और मैं बछड़ों को खोज के लाता हूँ भगवान वहां से जाते सब जगह बछड़ों को खोजा अब बछड़े हुए तो मिले ब्रह्मा जी ने बहुत दूर गुफा के अंदर जाके छिपा दिया था वो ब्रज में कहीं थे ही नहीं वृंदावन के बाहर जंगलों में कहीं दिखे ही नहीं भगवान ने सोचा कहीं वो घास खाते खाते वापस तो नहीं पहुंच गए वहाँ मैं इतनी दूर चलाया था तो दूसरे रास्ते से वापस चले गए लौट के जहाँ पर बनभोज हो रहा था वहां पर जब भगवान आए तो वहां देखा ग्वालबाल ने ब्रह्मा ने उधर बछड़ों को चुराया भगवान जब उधर चले गए तो इधर ग्वालबालों को चुरा लिया और दोनों को अपनी माया से मोहित करके गुफा में डाल दिया भगवान ने कहा कि ये बढ़िया आश्चर्य की बात बछड़े भी नहीं मिले इधर लौट के आए तो ग्वाल बाल भी नहीं मिले क्या है तब भगवान ने सर्वम विधि कृतम कृष्ण सहसा वहाँ क्वाप्य दृष्टान्तर विपिन वत्सान पालाश्च विश्वविथ अरे जो सर्वज्ञ परमात्मा है आज क्या उसको ये पता नहीं लग रहा है कि बछड़े कहाँ गए ग्वाल बाल कहाँ गए अरे भाई सर्वज्ञ तो है लेकिन वो हमेशा ध्यान रख के वो ध्यान थोड़ा करते रहते कि कौन कहा है भगवान शंकर के विषय में भी तो यही आता है ना भगवान शंकर ने जब सती को मना किया कि वो साक्षात श्री राम भगवान हैं, वो विरह की लीला में रोने का नाटक कर रहे हैं, तुम शंका मत करो लेकिन वो नहीं मानी भगवान शंकर के मना करने के बाद भी गई परीक्षा किया भगवान श्री राम की जानकी जी का वेश धारण किया और फिर वो जो घटना हुई आप लोग जानते हैं लौट के आई भगवान शंकर ने पूछा सती भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं ये तो मैंने सुना था लेकिन आज तुम भगवान की परीक्षा लेके आई हो लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहु सब बात सच बताना भगवान शंकर क्यों कह रहे हैं सच बताना क्योंकि जब व्यक्ति कुछ गड़बड़ करके आता है ना तो जल्दी सच बोलता नहीं भगवान शंकर ने कह दिया सत्य बताइए सच बताइएगा कैसे परीक्षा ली भगवान राम की और जानते हैं सती ने क्या कहा कछ न परीक्षा ली न गोसाई की न प्रणाम तुम्हारे ही अरे आपने यहाँ से जैसे प्रणाम किया था हे सचिदानन्द भगवान आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ आपने यहाँ से प्रणाम किया मैं थोड़ा नजदीक जाके प्रणाम करके आगे और कुछ नहीं किया हेखो महाराज ये भगवान की माया जब व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है ना हमारे गुरु जी कहते हैं एक झूठ को छिपाने के लिए दस झूठ और बोलने पड़ते हैं फिर अगर आप एक झूठ को छिपाएंगे तो उसको छिपाने के लिए दस झूठ और बोलने पड़ेंगे और कभी ना कभी तो वो झूठ की पोल खुलेगी क्योंकि स्थाई तो सत्य है और तब क्या होता है आप भी समझ जाएंगे हमें समझ जाएंगे भाई अगर ऐसे ही प्रणाम करना था जैसे मैंने किया तो यहीं से कर लेती मेरे मना करने के बाद वहां गई परीक्षा लिया और फिर प्रणाम करके आ गई तो समझ में नहीं आ रही और तब भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा तब महेश देखो धरी ध्याना सती जो कि न चरित सब जाना ध्यान लगा के देखा की सती ने क्या किया और तब सब वो घटना उनके सामने प्रकट हो गई जो सती ने किया था उन्होंने तो जानकी जी का वेश बनाया था भगवान शंकर मन ही मन जानकी जी को मां के रूप में मानते थे निश्चय कर लिया कि यही तन सती भेंट मोहिनाई। निर्णय कर लिया तो मैं प्रसंग वहां से उतना ही लेना है कि भगवान लोग कहते न महाराज कोई आएगा क्या हाल चाल है स्वाभाविक है महात्मा कुशल मंगल पूछेगा कई भगत कहते थे महाराज आप तो सब जानते ही है आप तो सब जानते ही कि हमारा क्या हाल है माने इसका मतलब क्या हुआ कि महाराज तुम्हारा दिन भर तुम्हारे ध्यान करते रहते हैं तभी तो जानेंगे तुम क्या कर रहे हो अरे भाई महाराज को अपना भी काम है अपना भी भजन है अपना भी ध्यान है अगर वो दिन भर तुम्हारा ही ध्यान करते हैं तो वो और बाकी करते क्या, है? क्या है? हमारे गुरु जी से मुंबई के एक शिष्य ने पूछा महाराज आप जब वृंदावन रहते हो तो हमारी याद तो आती होगी आपको देव? कैसे कैसे शिष्य होते गुरु जी ने कहा कि जब भगवान की याद भूल जाती है तब तुम्हारी याद आती है कल्पना करें कैसे कैसे लोग होते हैं अरे भाई स्वाभाविक पूछ रहा है महापुरुष कैसे है क्या हालचाल है ठीक है महापुरुष हमेशा ध्यान लगा के थोड़ा देखता रहता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है भगवान शंकर ने ध्यान लगा के देखा इसी प्रकार भगवान कृष्ण को जब बछड़े भी नहीं मिले ग्वालबाल भी नहीं मिले तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा हुआ क्या और जब ध्यान लगा के देखा तो सर्वम विधिकृतम समझ गए तो सारी ब्रह्मा की करतूत ब्रह्मा ने बछड़ों को चुरा लिया ग्वाल वालों को चुरा लिया और मेरी परीक्षा लेना चाहता है ब्रह्मा मैंने ही इसको ज्ञान का उपदेश दिया वेदक ज्ञान दिया सृष्टि रचना की शक्ति दी सृष्टि रचना में सहायता किया और आज ब्रह्मा मेरे को ही भूल गया यही आश्चर्य है हाँ इसलिए हम और आप भगवान को भूल जाए तो आश्चर्य नहीं है भगवान को याद रखें यही भगवान की कृपा है क्योंकि जीव का स्वभाव है जब उसका काम हो जाता है जब उसका काम निकल जाता है तो प्राय भूल जाता सुग्रीव राम जी को भूल गया चार महीने के अंदर भूल गया सुग्रीव ब्रह्मा जी भगवान को भूल गए भगवान बोले अच्छा ब्रह्मा अब जो तेरा काम है ना सृष्टि का मैं सृष्टि कार्य के द्वारा ही तेरे मोह को दूर करूंगा भगवान तो सर्वज्ञ है सर्वसमर्थ है ततः कृष्णो मुदम कर तुम धनमातना च कस्य उभयाय चक्रे विश्वकृती स्वर भगवान ने एक विलक्षण कार्य किया <खक्रीण> और क्यों किया भगवान के दो उद्देश्य थे क्या काम किया बोले जितने बछड़े थे वो भगवान कृष्ण स्वयं बन गए जितने ग्वाल बाल थे भगवान कृष्ण स्वयं बन गए जितने डंडे थे भगवान कृष्ण स्वयं बन गए जितनी बांसुरी थी सिंग थे, थे भगवान कृष्ण स्वयं बन गए जितने कपड़े थे भगवान कृष्ण स्वयं बन गए आप कल्पना करें उस सृष्टि की जहाँ भगवान कृष्ण ही सब कुछ बने हुए जड़ भी वही बने हुए हैं चेतन भी वही बने हुए वहाँ पंचभूत नहीं है वहाँ कर्म नहीं है वहाँ अविद्या नहीं है वहाँ कर्म वासना नहीं है वो सृष्टि इसलिए हम लोग कहते हैं दिव्य सृष्टि में महात्माओं का निवास होता जो आज दैविक जगत है भगवान कृष्ण बिना पंचभूतों के बिना अविद्या के बिना कर्वासना के सारी सृष्टि कर लिए केवल ग्वाल बाल बछड़े नहीं लिखा है डंडे भी बन गए भी भी बन गए, बांसुरी भी बन गए, गए बांसुरी जिनको हम लोग नॉर्मली जड़ बोलते हैं कि डंडा है बांस की बांसुरी है, जड़ है जड़ भी वही बन गए चेतन भी वही बन गए अगर वहा वो बन सकते है तो यहाँ भी वो बन सकते है हा? और बात वही है वेदांत में हम लोग दुनिया को संसार को महाराज अभिन्न निमित्तोपादान कारण संसार का किसको मानते परमात्मा को और अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहने का अभिप्राय क्या है उपादान कारण माने मेटेरियल और निमित्त कारण माने बनाने वाला कारीगर जैसे ज्वेलरी है हार है चेन है रिंग है कोई भी ज्वेलरी है तो उसमें उपादान कारण है सोना और जो ज्वेलर्स है बनाने वाला वो है निमित्त कारण निमित्त कारण माने बनाने वाला और उपादान कारण माने बनने वाला तो यहां संसार में तो बनने वाला अलग है बनाने वाला अलग है निमित्त कारण अलग है उपादान कारण अलग है लेकिन हमारे शास्त्र में हमारे शास्त्र में भगवान को सारे संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा जाता है माने निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है इसका और सरल अर्थ क्या हुआ बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है यही तो अभिन्न तो पादान कारण का अभिप्राय तो अगर वहां श्री कृष्ण ग्वाल बाल बछड़े और डंडे बन सकते हैं तो यहां श्री कृष्ण सारे प्रपंच के रूप में प्रकट क्यों नहीं हो सकते इसलिए हमारा शंकर सिद्धांत कहता है ये सारा संसार ब्रह्म का विवर्त है और माया का परिणाम है का विवर्त माने विवर्त क्या होता है विपरीत वर्तन हा? ऐसा है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है दिखाई दे रहा है जैसे आकाश में नीलमा रज्जू में सर्प ये सब विवर्त है।, है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है और क्रियाकारित्व भी है रस्सी के सांप को देख करके पसीना भी आ जाता है भय के कारण और जब पता लग जाता है कि ये तो रस्सी है तो हसी भी आती है तो सर्प है तो नहीं लेकिन सर्प ने डरा भी दिया दुख भी दिया और जब पता लगा सर्प नहीं है तो सुख भी दिया लोग कहते हैं अगर संसार नहीं है तो दुख सुख कैसे हो रहा है अरे भाई रस्सी में सर्प भी तो नहीं है लेकिन दुख सुख होता है रस्सी के सर्प से कि नहीं होता है बताओ बोलिए होता है ना स्वप्न में जब सिंह पीछा करता है तब रोते चिल्लाते हैं कि नहीं है और जागने के बाद हंसते अरे मैं तो अपने कमरे में था अलग में था न कोई सिंह था न मैं भाग रहा था अरे तो स्वप्न का सिंह भी दुख सुख दे रहा है रज्जु का सर्प भी दुख सुख दे रहा है तो अर्थक्रिया तो न आप ये नहीं बता सकते तो अर्थ क्रिया कारित्व क्यों है अर्थक्रिया कारित्व तो मिथ्या वस्तु में भी है ये विवर्त है माया का परिणाम है ये माया से ऐसे दिख रहा है जैसे लीला शक्ति से भगवान कृष्ण बक्षणों के रूप में प्रकट हो गए बाल बालों के रूप में प्रकट हो गए डंडे के रूप में प्रकट हो गए और आप भावना करें वो सृष्टि कितनी सुंदर होगी जहाँ प्रत्येक रूप में ठाकुर ही विराजमान है हा ठाकुर की झांकी मिल जाए स्वप्न में दर्शन मिल जाए तो आनंद आ जाता है जहाँ प्रत्येक रूप में ठाकुर विराजमान और बोले इस प्राकट के दो उद्देश्य दो उद्देश्य क्या है बोले एक उद्देश्य तो है ब्रह्मा के मोह को दूर करना सीधी बात और दूसरा एक उद्देश्य और है तनमात्री नाम च कस्य च कस्य ब्रह्मण का अर्थ होता है ब्रह्मा का और तनमात्री नाम माने गोप मातृणाम वत्स मातृाम चाह होता था जब भगवान कृष्ण यशोदा मैया का दूध पीते थे ना यशोदा मैया का कभी कभी वहां गोपियां खड़ी रहती थी कभी कभी वहां गैया खड़ी रहती थी और साक्षात परमात्मा यशोदा मैया का जब स्तन पान करते थे गोपियों को कभी कभी लगता था हे hey भगवान क्या ये कंधैया कभी हमारा भी दूध पिएगा हृदय में अभिलाषा होती थी भगवान उस अभिलाषा को जानते थे कि इनके मन में क्या भाव आ रहा है कभी कभी गैया के मन में आता था क्या ये ठाकुर कभी हमारा भी दूध पिएगा इसलिए आपने शायद वो चित्र देखा हो मैंने देखा एक जगह बहुत ज्यादा तो नहीं देखे लेकिन एक जगह देखा है भगवान कृष्ण गैया का सीधे दूध पी रहे देखा होगा आप लोगों इतना सुंदर वो भाव बनता है वहां पर गैया भगवान कृष्ण को अपनी जीव से चाट रही है और भगवान कृष्ण गैया का सीधे दूध पी रहे इतने सुंदर वो झांकी है तो वही झांकी यही यही प्रसंग है गायों के मन में अभिलाषा होते थे क्या ठाकुर कभी हमारा दूध पिएगा जैसे जशोदा मैया का पी क्या ये कन्हैया कभी हमारा दूध पिएगा गोपियों के मन में अभिलाषा होती थी जैसे यशोदा मैया का पिता। अब क्या हुआ जितने गोप बालक थे वो भी कृष्ण बन गए और जितने बछड़े थे वो भी कृष्ण बन गए और जब उस दिन लौट के घर गए तो सब जो बच्चे थे वो अपनी माताओं का दूध पीते थे जो बछड़े थे वो गायों का दूध पीते थे तो बने तो बच्चे और बछड़े हैं लेकिन वास्तव में बच्चे बछड़े हैं कि श्री कृष्ण है कौन है श्री कृष्ण है और आज माताओं का जब वो दूध पी रहे हैं उनके बच्चे माताओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा है।, है तो हमारे बच्चे लेकिन आज आनंद को कुछ लगा रहा है गायों को भी लगा है तो हमारे बछड़े लेकिन इतना आनंद कभी नहीं आता था जितना आनंद आज आ रहा है यही है भगवान का स्वभाव हाँ अगर आप निश्चल मन से कोई भी अभिलाषा करें और आप भगवान से जुड़े हुए है भगवान के प्रतिज्ञा है जन कहाँ कछु अदे नहीं मोरे। मेरा भक्त अगर कुछ भी मेरे से मांगता है अगर उसमें उसका नुकसान नहीं है मैं तुरंत उसको देता हूँ जैसे एक माता पिता अपने बच्चे की मांग को पूरा करता है हा? आप आप भी किसी बच्चे के माता पिता हैं, आपका बच्चा अगर कोई ऐसी वस्तु मांगता है जिसमें उसका कोई नुकसान नहीं है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बच्चे की खुशी दिला दो इसको कोई बात नहीं तो आप जब इतना ध्यान रखते हैं तो जो संसार का माता पिता है और जिन्होंने उनको अपना माता पिता स्वीकार कर लिया है तो वो और वाणी से हम और आप रोज बोलते भी हैं बोलते हैं कि नहीं मंदिर में जब जाते हैं कृष्ण भगवान के राम जी के शंकर जी के दुर्गा जी के तो प्राय सब को और बच्चों को श्लोक याद करा दिया जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविड़म तमेव त्वेव सर्वम कितना सुंदर श्लोक है अगर एक श्लोक भी हमारे जीवन में ईमानदारी से घट जाए जीवन में आनंद आ जाए रस आ जाए अरे माता पिता ने खाली माँ मान लो खाली पिता मान लो खाली अपना भाई मान लो सखा मान लो एक संबंध जोड़ लो उसी से कल्याण हो जाएगा बाकी तो अपने आप जुड़ जाएंगे एक संबंध कोई जुड़ जाए संबंध है उन्हीं से सच्चाई यही है ये संबंध जितने हैं ये व्यवहारिक हैं नहीं है, ऐसा नहीं है व्यवहारिक है इस जन्म में कोई माता पिता है पिछले जन्म में कोई था अगले जन्म में और कोई होगा ये संबंध इस था नहीं ये व्यवहारिक है लेकिन परमात्मा का जो संबंध है वो हमेशा का है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तभी तो बिने पत्रिका में श्री राम से कहते हैं राम जी मोहित तो नाते अनेक प्रभु मेरे और आपके तो अनेक नाते हैं जितने नाते हो सकते हैं मेरे सब आपसे ही जुड़े हुए हैं बोले फिर कहना क्या चाहते हो बोले आपको जो नाता मेरे साथ अच्छा लगता हो वो स्वीकार करके मेरे को अपने दरबार में रख लीजिए मोही तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे ज्यो त्यो तुलसी कृपालू चरण शरण पावे हा? आप अपने यहाँ रख लीजिए जो नाता आपको अच्छा लगे और फिर शायद भगवान मुस्कराने लग गए तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मेरे को लगता है बाकी नाता माने लायक शायद अभी मैं नहीं हूं मेरी वैसी अभी हृदय शुद्ध नहीं है जीवन शुद्ध नहीं है लेकिन एक नाता मेरा आपका बहुत अच्छा जम सकता है हा? जम जाएगा क्या जम जाएगा मैं हरिपतित पावन सुने हा? क्या तुलसीदास जी की भावना है मैंने सुना है कि आप पतित पावन है राम जी ने कहा कि सुना है इसका मतलब क्या है मेरे दरबार में खड़े हो मेरे को देख रहे हो और फिर भी कह रहे हो सुना है अरे ये बोलो मैंने देखा है पतित पावन श्री राम का मैंने दर्शन किया बोले नहीं मैंने सुना है कि आप पतित पावन है लेकिन जब मैं आपके दरबार में देखता हूँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से ऐसा कोई पतित नहीं है जिसको पावन बना के आपने यहाँ बैठा लो मैं कैसे कहूं की मैंने देखा है मैंने तो अभी सुना है कि आप पतित पावन है राम जी मुस्कराने लग गए बोले कहना क्या चाहते हो बोले आपके पतित पावन नाम को सार्थक करने का उपाय मेरे पास है देखो भक्तों का जो भाव है भक्तों का जो चिंतन है भगवान को भी और हंसी आई बोले अच्छा बताओ क्या उपाय है तुम्हारे पास बोले मैं पतित तुम पतित पावन मेरे को अपने दरबार में रख लो तो आपका पतित पावन नाम सार्थक हो जाएगा अगली बार कोई आएगा और पूछेगा आप कैसे पतित पावन हैं? बता देना तुलसी पतित को मैंने पावन बना के दरबार में रखा इसलिए मैं पतित पावन हो तुम्हारा भी काम हो जाएगा मेरा भी काम हो जाएगा हा? मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने मैं हरि पतित पावन सुने गोस्वामी जी की विनय पत्रिका की क्या विलक्षण पद है तो <laughs> भगवान के साथ एक भी नाता अगर ईमानदारी से अनुभव होने लग जाए ना उसके चेहरे से पता लग जाता है जब भगवान को उस नाते को स्मरण करता है ना उसके चेहरे पे ख़ुमारी आ जाती है एक मस्ती आ जाती है एक रौनक आ जाती है ये जो मुरझाए हुए चेहरे होते हैं ना दुनिया के वो खिल जाते हैं भगवान का जब नाता क्यों भगवान से नाता जोड़े और व्यक्ति मुरझाया रहे ये संभव ही नहीं हो सकता ये संभव ही नहीं हा? जब जानकी नाथ से या द्वारिका नाथ से गोपी नाथ से किसी से नाता जुड़ जाए एक बार फिर व्यक्ति का जीवन मुरझाया रहे, ये संभव हो ही नहीं सकता तीन काल में, हा? एक संत कहते थे कोई ईमानदारी से कृष्ण को चाहे और कृष्ण उसको ना मिले बोले ये बात मैं स्वीकार नहीं करता हूँ लेकिन अंडरलाइन है ईमानदारी ईमानदारी से आप चाहते हैं अरे भगवान को तो चाहिए कोई प्रेमी भक्त उनको और कुछ नहीं चाहिए प्रेमी भक्त ही चाहिए वो तो खोजते रहते हैं, प्रहलाद जी ने कहा था ना प्रहलाद जी ने जब भगवान से कहा मेरा पहला वरदान है कि आप सबको बैकुंठ दे दीजिए सबको मुक्त कर दीजिए भगवान मुस्कर आए प्रहलाद जी तुम्हारी भावना तो बहुत अच्छी है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है पहले क्यों क्यों प्रभु प्रैक्टिकल व्यवहारिक क्यों नहीं है बोले ये से पहले पूछ तो लू किसी को जबरदस्ती आप सुरजलैंड घुमाने ले जाओ उसका मन ना होए तो पैसा भी खर्च होगा और वो दुखी भी होगा पहले उससे पूछ लो क्यों जाना चाहता कि नहीं जाना चाहता प्रहलादा जी ने कहा प्रभु वैकुंठ कोई नहीं जाना चाहता है? बोले पूछ के देख लो प्रहलाद जी ने पूछा क्यों भाई बैकुंठ में रहना है? बोले हाँ क्यों नहीं जाना जाना है वैकुंठ जाना है बोले चलो बोले अभी अभी नहीं जाना अभी तो बेटे की शादी बाकी है फैक्ट्री का ओपनिंग बाकी है पौत्र का मुख देखना बाकी है सही में प्रहलाद को कोई नहीं मिला प्रहलाद मुस्कराए बोले प्रभु तो आप मेरे को ही वरदान दे दीजिए कि आज के बाद मेरे हृदय में मांगने की कोई इच्छा का उदय ना हुए ये वरदान मेरे को दे दीजिए हाँ ये सही है यही भगवान की लीला है हाँ मैं तो प्रायः कहता हूँ भागवत सप्ताह में भाई गोकर्ण के भागवत सप्ताह में विमान आए थे अंतिम दिन सातवें दिन अभी ऋषिकेश में भागवत होने जा रही हमारी यजमान यहीं बैठे अगर ये घोषणा कर दिया जाए कि वहां सातवें दिन विमान आएंगे सीधे ऋषिकेश से वैकुंठ जाने के लिए तो सातवें दिन शायद कोई वहां मिलेगा नहीं बोलेंगे छह दिन की कथा ठीक है आ, बाकी सातवें दिन के बाद में सुन लेंगे समापन किया सातवें दिन नहीं सुन यही सच्चाई है हमारी आपकी सच्चाई यही है, है। भगवान अचानक आपके मंदिर में प्रकट हो जाए वो उनका देदीप्यमान स्वरूप वो उनके करुणामयी आंखें कितने भक्त होंगे जो महाराज खुशी से उनके चरणों में गिरेंगे अरे डर जायेंगे लोग घबरा जाएंगे ये क्या हुआ उसके लिए शक्ति चाहिए भक्ति चाहिए महाराज उन माताओं को आप कल्पना करें उनको कितना भाव आ रहा था उन गोपियों को और उन गायों को जिन्होंने अभिलाषा की थी प्रभु क्या हमारा भी कभी दुग्ध पान करेंगे आज वो श्री कृष्ण सभी गायों का का का दुग्ध दुग्ध पान पान कर कर रहे रहे हैं हैं और सभी का कर रहे हैं। यही भगवान स्वभाव ईमानदारी से अगर हम अब इतना उनको रस आता है प्रतिदिन और जानते हैं ये लीला एक वर्ष चली एक वर्ष हाँ। उन्होंने मांगा था कि क्या कभी एक दिन हमको सौभाग्य मिलेगा आ, भगवान ने कहा एक दिन नहीं एक साल के लिए सौभाग्य दूंगा आप भगवान से नाता जोड़ के तो देखे आप उतना सोच नहीं सकते जितना ठाकुर दे सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते आप मांग नहीं सकते जितना वो दे सकते हैं आप ईमानदारी से जुड़ के तो देखें आज भी लोग कहते हैं कलयुग है कलयुग भगवान के लिए नहीं होता है कलयुग समाज के लिए है कलयुग भगवान और भक्त के लिए कलयुग नहीं होता है आप कैसे संत के आश्रम में जाएं, संत की कुटिया में जाएं, आप देखेंगे जितने देर वहां रहेंगे वहां आपको कलयुग का कोई पता नहीं लगेगा भान नहीं होगा भगवान का आदेश है रामानुजाचार्य जी हाँ को कलयुग बहुत परेशान करता शायद आपको कथा मालूम है कि नहीं जो धर्म कर्म करता है कलयुग उसका विरोध करता है परेशान करता है श्री रामानुजाचार्य जी थे सर या रामानंदाचार्य थे रामानंदाचार्य जी थे वो काशी में रहते थे रामानंदाचार्य जी और बड़ा साधन भजन करते थे कलयुग उनको भी तंग करने लग गया कभी उनके पंचपात्र का पानी गिरा देता कभी कुछ करता कभी कुछ करता अब उनको लगा कि है कौन अब महाराज अपनी शक्ति से अभिमंत्रित करके जल छिड़का अब उसको प्रकट होना पड़ा बोले तू कौन है बोले मैं कलयुग कलियुग बोले आप इतना धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो कलयुग में कलयुग कैसे रहेगा तो सतयुग हो जाएगा मैं तो आपका विरोध करूँ आपके पूजा पाठ में बाधा डालूंगा और उन्होंने कहा अच्छा मेरे काम में बाधा डालता है हाथ में जल या तेरे को समाप्त कर दूंगा भस्म कर दूंगा चरणों में गिर पड़ा बोले समाप्त मत करिए क्योंकि मेरे को भगवान ने बनाया है और इस समय क्या होना है वो भी भगवान ने बनाया है तो रामा रामानंदाचार्य जी ने कहा मेरे को ठीक ध्यान रामानंदाचार्य रामानुजाचार्य वो को, कोई बात नहीं दोनों महापुरुष एक ही थे उन्होंने कहा कि एक बचन दो बोले क्या बोले जो राम जी का भजन करेंगे कृष्ण जी का भजन करेंगे उनको तो कभी परेशान नहीं करेगा बोले वचन देता हूँ एक कलयुग के जीवन की घटना है उसने उनको वचन दिया है जो भगवान का नाम जपेंगे लेकिन अंडरलाइन फिर है ईमानदारी से हम भगवान का नाम जपेंगे भगवान का भजन करेंगे कीर्तन करेंगे कथा करेंगे आ, वहां पर उसने वचन दिया वहाँ चौपाई साधु भाई तुम्हारे गुरु भाई इनका नहीं बनी हो दुखदाई। हाँ इनको कभी मैं तंग नहीं करूंगा लेकिन बाकी लोगों को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं हाँ इसलिए कलयुग से सब परेशान रहते इसलिए इस युग में खाली सज्जनता पर्याप्त नहीं है सज्जनता दुष्टता के सामने पराजित होगी ये कलयुग का धर्म है सज्जनता के साथ साथ भक्ति जरूरी है सज्जनता के साथ साथ भगवान का संबंध जरूरी है वहां कलयुग नहीं बोलता वहां कलयुग नहीं आता है वहां कलयुग बल्कि सेवा करता है आकर के हाँ उसने वचन दिया हुआ है और कलयुग वैष्णो बन गया उसने दीक्षा लिया है वहां पर भक्तों को तंग नहीं करता है तो महाराज भगवान एक दिन का मांगा गोपियों ने और गायों ने एक साल का समय दे दिया भगवान रोज बछड़े जाते हैं ग्वाल बाल जाते हैं रोज वैसे लीला होती है सायकाल आते हैं, गायों का दूध पीते हैं, गोपियों का दूध पीते हैं, क्या ठाकुर की लीला है आप उसे दृश्य के भावना करें, सारे रूप में श्री कृष्ण विद्यमान डंडे के रूप में छीके के रूप में बछड़े के रूप में ग्वाल बाल के रूप में अरे चराने वाले भी वही है और चरने वाले भी वही है हा? वही बछड़ो को ले जाते बछड़े भी वही है ले जाने वाले भी वही ग्वाल भी वही है श्री कृष्ण भी वही है ऐसा दिव्य लीला हो रही थी और उधर क्या हो रहा था ब्रह्मा जी ग्वाल और बछड़ों को बेहोश करके छिपा के हो चले गए ब्रह्मलोक अगर भगवान होंगे तो कुछ करिश्मा कर लेंगे और भगवान नहीं होंगे तो उनको पता लग जाएगा कि इनको दंड मिला ब्रह्मा जी तो चले गए ब्रह्म इधर श्री कृष्ण ने एक लीला और की क्या की जानते हो भगवान कृष्ण ने देखा ब्रह्मा को शिक्षा तो देना अगर ब्रह्मलोक में जाके अपने काम में लग गए तो पता कैसे लगेगा कि भगवान भगवान कृष्ण अनेक रूपों में रहे ब्रज में और एक रूप से ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा से पहले पहुंच गए ब्रह्मलोक द्वारपालों से कह दिया मैं अंदर जा रहा हूं विश्राम करूंगा ये कलयुग का समय है आ, कुछ नकली ब्रह्मा भी आजकल घूम रहे <laughs> ये कलयुग में कुछ भी हो सकता है हाँ महाराज बुरा मत मानिएगा नकली असली की बड़ी समस्या हो गई है हाँ असली घी असली महाराज चीनी सब जगह असली नकली की समस्या हो गई है हाँ अब कहना नहीं चाहिए महाराज हात्माओं में भी हो गई है हाँ, कई बार अभी मैं कुंभ में था हाँ, बोले ये असली शंकराचार्य है नकली शंकराचार्य ये भी वहाँ चल रहा था आप क्या करेंगे तो ये कलयुग की महिमा ब्रह्मा जी ने जो भगवान बने हुए थे कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी बने हुए थे बोले मैं जा रहा हूँ आराम करने और कोई नकली ब्रह्मावे तो अंदर मत आने देना द्वारपालों ने कहा ठीक है मारे आपकी आज्ञा अब भगवान कृष्ण तो अंदर चले गए बड़े नटखट थे ब्रह्मा बनके। के जो एक्चुअल में ब्रह्मा थे वो पहुंचे जब पहुंचे तो द्वारपालो ने रोक दिया कहाँ जा रहे हो अरे मेरे सेवक हो मेरी आज्ञा का पालन मेरे से पूछते हो कहाँ जा रहे हो मेरा महल है मेरा घर है बोले हमारे ब्रह्मा जी अंदर जा चुके हैं उन्होंने बताया था कुछ नकली ब्रह्मा हो गए हैं तुम भाग जाओ नहीं बहुत मारेंगे तुमको यहाँ से <laughs> ब्रह्मा जी सोचे ये क्या आफत आ गई ये तो मैंने उनकी परीक्षा ली थी तो मेरी ब्रह्मलोक की समस्या आ गई मेरा ब्रह्मलोक भी लगता हाथ से जा रहा है अह्मा जी महाराज घबड़ाए ब्रह्मा जी वहां से लौटे और इधर क्या हो रहा था ब्रह्मलोक का तो बीता था दो मिनट और भूलोक का बीत गया था एक वर्ष काल की गणना का फर्क होता है जैसे उत्तरायण दक्षिणायण है ना ये हमारा जो एक वर्ष होता है वो देवताओं का एक दिन होता है एक दिन अ? ये उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायण देवताओं की रात्रि तो स्वर्ग लोक में और भूलोक में ही इतना फर्क है तो ब्रह्मा जी के और भूलोक की कालगणना में तो बहुत बड़ा फर्क है हा? बहुत बड़ा फर्क है और भागवत में लिखा है आपको अगर इंटरेस्ट हो तो भागवत के तीसरे स्कंध में वो कालगणना लिखी हुई आप पढ़ लेना यहाँ उतना समय नहीं है बड़ा विलक्षण है कालगणना अब ब्रह्मा जी वहां से बेचारे घबराए हुए लौट के आए इधर क्या हो रहा था वो देख रहे एक दिन जो बड़े बड़े गोप थे ना वो महाराज गायों को चराने के लिए ले जाते थे और भगवान कृष्ण बछड़ों को ले जाते थे नॉर्मली जो बछड़े थे बड़े बछड़े थे छोटे बछड़े घर में रहते थे और गायों का ज्यादा प्रेम नॉर्मली छोटे बछड़ों से होता है जो अभी दूध पी रहे हैं। लेकिन आज उन गोपों ने देखा कि श्री कृष्ण के साथ जो बछड़े हैं वास्तव में ये बछड़े श्री कृष्ण थे जो घर में बछड़े थे वो अलग थे अब वो जितनी गाय उधर घास खा रहे थे वो दौड़ पड़ी ग्वाल बालों ने बहुत रोका लेकिन एक भी गाय को नहीं रोक सके दौड़ के आ गए ग्वाल बालों को बहुत रोष आया ये जितने बड़े जो गोप थे उनको क्रोध आया एक कन्हैया बछड़ों को यहाँ क्यों ले आया आज परेशान किया हमको लेकिन जब कन्हैया के पास आए बड़े बड़े गोप ग्वाल बालों के पास हो तो भगवान ही थे उनका भी क्रोध शांत हो गया गायें भी प्रसन्न हो गई ब्रह्मा जी ने आकर के देखा क्या देखा यहाँ तो लीला चल रही ग्वाल बाल भी है गैया भी है बछड़े भी हैं कृष्ण भी हैं ब्रह्मा जी को लगा कि मैं तो इनको उधर सुला के आया था वहाँ क्या हुआ बेहोश करके आया था वहां गए जहां गुफा में बेहोश करके आए थे वहां देखा तो बछड़े और ग्वाल बाल बेहोश पड़े अरे, यहाँ भी ग्वाल बाल बछड़े फिर लौट के आए यहाँ भी ग्वाल बाल और बछड़े सत्या के कतरे नेती अब ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न होने लग गया कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे है वो ग्वाल बाल बछड़े सच्चे हैं या ये ग्वाल बाल बछड़े सच्चे हैं? अब ब्रह्मा जी को चक्कर आने लग गया भगवान को ध्यान से देखने लग गए अब ब्रह्मा जी को थोड़ी देर चक्कर आने दीजिए क्योंकि बड़ी गड़बड़ किया था तो आज का समय तो पूरा हो रहा है अब ब्रह्मा जी भगवान के किस रूप में दर्शन करेंगे और क्या उनको आनंद मिलेगा और बड़ी सुंदर स्तुति किया है ब्रह्मा जी ने यहाँ पर चालीस श्लोकों में स्तुति है उसकी चर्चा आगे के तीन दिनों में हम लोग करेंगे आज का समय यही पूरा होता है आज की कथा को विश्राम ओले वाले कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। दो मिनट आप लोग संकीर्तन करेंगे और उसके बाद प्रेम से अपने अपने स्थान पर गोविंद मेरो गए गोपाल मे रोग सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम